ऋषि धज बोले हे राजन चित्त आश्रव ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से यह दो प्रकार का है हे भूप इस जगत में ब्रह्म और नाम से तीन प्रकार की हैं पहली दूसरी और तीसरी उभय आत्मिका भावना कहलाती है इस प्रकार ये त्रिभृद्ध भावनाएं हैं सनंदन आदि मुनि जन ब्रह्म भावना से युक्त हैं। और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है तथा सर्वोप विषयक बोध और स्वर्ग आदि विषयक अधिकार से युक्त है गर्भ में ब्रह्म कर्ममय उभय आत्मिका भावना तब भी तक अहंकार भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत के भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अविशय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है। वही ब्रह्मग्न कहलाता है, वहीं परमात्मा भगवान विष्णु औरूप नामक परम रूप हे राजन योगाभ्यासी जन पहले पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते इसीलिए उन्हें श्री हरि के विश्वमय थुल रूप का ही चिंतन करना चाहिए हैं ना या गर्भ भगवान वासुदेव प्रजापति मरुत वसु रुद्र सूर्य तारे ग्रहण गंधर्व यक्ष और देवते आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य पशु पर्वत समुद्र नदी वृक्ष सांपुन भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पंचतन मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन और एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और ब रूप है यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनके शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है भगवान विष्णु की शक्ति परा है चित्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अवज्ञ कहलाती है हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवर्त होकर यह सर्व गामिली छित्रग्या शक्ति सब प्रकार से अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल अविद्या शक्ति से किरोहित रहने के कारण ही छित्रग्या शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती हैं। वह सबसे पहले कम जड़ पदार्थों में हैं उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में स्थावरों से अधिक सरी सरपादी में और उनसे अधिक पक्षियों में हैं पक्षियों से मर्गों में और मर्गों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस चतुर्क्य शक्ति से अधिक प्रभावित हैं मनुष्यों से नाग गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से रणायक गर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। हे महामते, भगवान विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप है, हे नृप जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित है वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है हे नरेश भगवान का वही रूप असली लीला से देव तुर्यक और मनुष्य आदि के चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है इन रूपों में अपरमय भगवान की जो व्यापक एवं नहीं होती हे राजन योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्वरूप के उस सर्वपापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए जिस प्रकार वायु सहित ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क समूह को जला है उसी प्रकार चित स्थित हुए भगवान विष्णु योनियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु ने चित को स्थिर करें यही शुभधारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनुठे विषय में स्थिर रहने वाले शुभ आश्रय हैं। हे पुरुषसेंग, इसके अतिरिक्त मन के आश्रय भगवान का यह मूरत रूप चित्त अनन्य आलंबनों से निष्प्रह कर देता है इस प्रकार चित्त को भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है हे नरेंद्र धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती इसीलिए भगवान के जिस मूरत रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो जो प्रसन्न और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं तथा büyük विशाल कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं जिनके olan शंख के समान और yerindeki şevçiklerden biri olan, dalgalı ve aşağıya doğru uzanan uzun uzun sekiz veya dört köşesi olan ve gök yerindeki büyük gök yerindeki büyük gök yerindeki हैं तथा जिनके büyük एवं yerindeki büyük भाव से स्थित हैं और मनोहर gök yerindeki büyük से विराजमान büyük उन निर्मल पीतांबर धारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें हे राजन कीर्ति हार के और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शांग धनुष शंख गदा खड्ग चक्र तथा अक्षमाला से युक्त वरद और अभय युक्त हाथों वाले तथा उंगलियों में धारण की हुई रत्नमय मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारण दर्द ना हो जाए। जब चलते फिरते उठते बैठते अथवा स्वच्छा नुकुल कोई और कर्म करते हुए भी यह मूर्ति अपने चित से दूर ना हो, तो इसे सिद्ध हुई ही माननी चाहिए। के द्रढ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंखक्षत्र गदा और शांग आदी से रहित भगवान के स्पटिक काक्षमाला और यग शांत स्वरूव का चिंतन करें जबी यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट के और आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे हे राजन जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है ऐसे जो विश्रांत किस यह अपने से पूर्व यम यमन्यम आदि छह अंगों से निष्पन होता है उस धैपदार्थ का ही मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता अध्याय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि कहते हैं हे राजन् समाधि से होने वाला भगवता साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव एकमात्र आत्मा ही पापणिये वहां तक पहुंचाने वाला है, मुक्ति लाभ ने क्षेत्रग्य करता है और ज्ञान कारण है, ज्ञान रूपी कारण के द्वारा क्षेत्रग्य के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान क्रत होकर मुक्त हो जाता है, उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान की सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत अविद्यामान भेद कौन कर सकता है? हे खांडिक्के, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षिप्त और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कर ंड के बोले आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया कुलकि आपके उद्देश्य से मेरे चित्का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है हे राजन मैंने जो यह मेरा कहा यह भी अस सकते हैं। यह वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका बुहवार भी अविद्याा ही है पर तो कहने सुनने की बात नहीं क्योंकि का अविषय है। केशव धज आपने इस मुक्ति पद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया अब आप सुखपूर्वक अधिहाइए श्री पराशर जी बोले हैं ब्राह्मण कदंतर खंडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशव धज अपने नगर में चले आए तथा खंडिक के भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए वहां यम आदि गौओं से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खंडिक के विष्णु नामक निर्बल ब्रह्म में लीन हो गए किंतु कैशिभज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे उन्होंने फल की इच्छा ना करके अनेकों शुभ कर्म किए हे द्विज इस प्रकार अनेकों कल्याण पद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल अर्थात प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर ताप त्रय को दूर करने वाली आत्यांतिक सिद्धि प्राप्त कर ली इस प्रकार श्री पुराण के छठे अंश में सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री